पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णम दूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवा त्रयोदश अध्याय बाईसवें श्लोक तक विचार हो गया है आगे तेईसवें श्लोक के लिए अवतरण है ठीक है हाँ विशेषणांतरवादा भी अस्तर यही है ना अन्य विशेषण है उपद्रष्टा अनुमता च भरता भोगता महेश्वर एक विशेषण महेश्वर भी है ठीक है महेश्वर भाष्य में कहा था महेश्वर सर्वात्म सर्वरूपत्वाद महेश्वरा। अथवा सर्वेशा आत्मरूपत्वाद सबके आत्मा वही है इसलिए महेश्वर है जितने भी जनमत पदार्थ है सबके स्वरूप वही है जैसे घट आदि का स्वरूप धीरे का ही है वही कल्पित है ही इसी प्रकार सारा संसार का स्वरूप वही है इसलिए महेश्वर कहा महान चार स्वेश्वर से महेश्वर यही है अथवा स्वतंत्र से महेश्वर वो स्वतंत्र है संसार पराधीन है उसके अधीन है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान के अधीन होता है अधिष्ठान स्वतंत्र होता है कल्पना का अधिष्ठान है संसार कल्पना का अधिष्ठान है स्वतंत्र होने के कारण भी महेश्वर है क्या है सर्व सब का सबका स्वरूप होने से महेश्वर है दूसरा स्वतंत्र होने से भी महेश्वर है यही अर्थ है कहा था महान चासो हो ईश्वर से महेश्वर होता है जो महान भी हो और ईश्वर भी हो उसको महेश्वर कहा जाता है कर्मदार इस महा महेश्वर में ये कहामात्मात्व उपवाद यदि परमात्मे तिचा अपियुक्त कहा हुआ आगे उपद्रष्टानंता चाह भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मे तिचा अपयुक्त परमात्मा सब्देश भी कहा है उसके सिद्ध अर्थ सिद्ध करते कहा देहादि राम कहते हैं पर क्या से परे देहादि से पर अविद्या से कल्पित देहादि से परे है इसलिए परमात्मा कहा यही कहना चाहते हैं देहादिराम बुद्धंताराम देह से लेकर बुद्धि तक जो कल्पित है अविद्या के द्वारा कल्पित पदार्थ है ये वास्तव में स्वरूप नहीं है इनका देहादीराम बुद्ध्यंताराम देह से लेकर के बुद्धि तक देह है इंद्रिय है मन है बुद्धि है जितने है ये सब प्रत्येक आत्मत्व कल्पित आराम से कल्पना कर रहे हैं आत्मा मान के चल रहे देहों की भी आत्मा मान लेता है मैं ऐसा करता हूं तैसा करता हूं इंद्रियों की भी आत्मा समझता है मैं देखता हूँ सुनता हूँ आदि बोलता है मन में भी मैं सुखी दुखी हूं आत्मभाव करता है बुद्धि में भी करता है मैं करता हूं बहुत आवादी देहादि राम बुद्धिंता नाम प्रत्येगात्मत्व में कल्पित आत्मभाव से कल्पित है अविद्या कल्पिता नाम अविद्या के द्वारा कल्पित है आत्मभाव से अपना स्वरूप मानता है अज्ञान काल में इनको अविद्या कल्पिता नाम इसे परम है परमात्मा इसलिए बोलते परमात्मा है वो इनको भी आत्मा कहा कि तो अपरात्मा है ये और वो जो परमात्मा है जो महेश्वर आदि से उपद्रष्टा अनुमंत्रा वर्ता बोध महेश्वर कहा वह तत्व तो है वो परमात्मा है क्योंकि विशेषण लगाना है तो किसके इसको आत्मा मान के उसमें परमात्मा मानना है ये कल्पित आत्मा आत्मात्व तो है यहां से देहादि में कल्पना काल में आत्मा, आत्मा मान रहा है इसको इनकी अपेक्षा से पर है परम है <खेंगे> कहा कल्पिता नाम अविद्या कल्पिता नाम देहादी देहादि बुद्धंता देहा नाम परम इसे परम है कहा उपद्रष्टवादी लक्ष्य उपद्रष्टित्वादी लक्ष्य जिसको उपद्रष्टाता चाह भरता भुगता महेश्वर कहा हुआ था तो है ना इनके आत्माय वो इन कल्पितों का आत्माय कहा इसलिए परमात्मा है। आत्मा यती परमात्मा देहादि जो आत्माभाव से अज्ञान काल में मारे जाते हैं इसे परम आत्मा वो है कि कौन जो उपद्रष्टादि शब्द से कहा हुआ था इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता परमात्मा इति चाह उप उक्ता में कहा यह कहते हैं श्रुति में उक्ता कहना चाहते हैं सो अतः परमात्मा कहा यही परमात्मा वो वह अस्मात् परमात्मा देहादि को जो आत्मभाव से मांग रहा है इससे परे परमात्मा है ये परमात्मा नहीं है हाँ। वो परमात्मा अन्य है कहा अतः मैने अस्मात देहादि राम पर परम आत्मा सब परमात्मा यह है देहा यह परे है इसलिए उसको परमात्मा कहा गया ये अन्य शब्द अभी उपता कहा इस शब्द से भी कहा हुआ है कहा श्रुति शब्द में कहना है अविद्या कल्पितान समुदा अविद्या पश्चात है पहले देहादी ऐसा है देहादि बुद्धिंत आना अभिद्या, अविद्या कल्पित आना भी अर्थ देहादि बुद्धि तक जो अविद्या के द्वारा कल्पित आत्मा है इससे पर है वो परमात्म मान तो प्रकृष्ट है श्रेष्ठ है परम शब्द का अर्थ प्रकृष्ट है परमात्मा में आए परम शब्द प्रकृष्ट है सब पूर्वोक्त विषय समान नहीं तो वो जो परमात्मा है ना पहले जो कहा गया विशेषण क्या कहा था उपद्रष्टादि शब्द से कहा हुआ है उपद्रष्टा अनुमंत्रता जब भर्ता भोक्ता महेश्वरी विशेषण है ये विशेषण वाला परमात्मा ये कहा परमात्मा शब्द से प्रकृति प्रकृत आत्म विशेषत्व तो श्रुति को अनुकूल थी या परमात्मा जो शब्द आया परमात्मा चापी युक्त भगवान कह रहे हैं यहां इसमें श्रुति अनुकूल है कहते हैं तो परमात्मा से आत्मा जो परमात्मा सवदेश प्रकृत आत्म विषय जो प्रकरण चल रहा आत्मा के यहां उसके विषय में मान को अनुकूल प्रमाण ही देते हैं क्या है तो कहा अतः परमात्मा अस्मात इससे परे है इसलिए परमात्मा कहा इस देहादी से परे है उत्कृष्ट है इसलिए परमात्मा कहा तस्वस्थम प्रश्न द्वारा बेटस्थ है वह तटस्थ होगा देहादी से बाहर है तटस्थ होगा उसका खंडन करते हैं कश्न आता है कौ कहां है वो आत्मा देहादी से परे पर आत्मा कहां है प्रश्न आया कौ असौ असौ आत्मा कौ कहा है उत्तर देते हैं अश्विन देहे पुरुष इसी शरीर में है वो बाहर नहीं हो आत्मा जो परमात्मा अश्विन देहे शरीर का इसी शरीर में है अश्विन देहे इसी शरीर में है पुरुष वो पुरुष है आत्मा परो अव्यक्तात् अज्ञान से परे है अब्यक्तात् पर परमात्मा जी तो देश में पर, पुरुष परमाने अकस्मात अव्यक्ता अव्यक्त से परे है है क्योंकि इसके लिए उदाहरण देना चाहते हैं ये कहना है अकस्मात परत्व में शंका आ गई किससे पर होगा परमाने परमाणु कहां से परे कौ किससे परे तो कहा अव्यक्ता पर बोल अव्यक्त से परे है जो सबल ब्रह्म बोलते हैं जिसे वो पर है शुद्ध ब्रह्म है वो आत्मा निर्विशेष सविशेष परम से परे है यह होता है तथा वह वाक्य से ऐसा अनुकूल महा उसी विषय में परमात्मा शब्द आया है तो अभ्यक्ता से परे है कहने के लिए वाक्य से ऐसे पंचदश अध्याय में वाक्य आएगा उत्तम पुरुष अस्त परमात्मे तुदाह तीन पुरुष की चर्चा होगी वहां तीन आत्मा की चर्चा दो अभिभव पुरुष अवलोक है सरचाक्षर इसलोक में दो पुरुष है लोग के दो हो जाते हैं एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष क्षर क्या है क्षर सर्वाणी भूतान क्षर नाश के लिए नाश के लिए धातु होता है जितने नाशवान है सब क्षर शब्द है कहते हैं क्षर क्षर वो क्षर पुरुष है वो ये भी पुरुष है क्षर पुरुष है नाशवान जितने भी हैं अक्षरों कोटस्थ तो उच्चतः कहा है कूटस्थ तो को अक्षर कहा जाता है माना कोट में स्थित माया विशिष्ट होगा उसको अक्षर कहा जाता है जो पुरुष हो गए तीसरा उत्तम पुरुष तत्व अन्य उत्तम पुरुष शुद्ध परमात्मा है जो श्रुतियों में जीव परमात्मा के ईक्य किया जाता है जना शुद्ध है उत्तम पुरुष तो ये दोनों पुरुष अन्य पुरुष है उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मा यदि उदाहरण परमात्मा सब तो वहां कहा था इसलिए उसी को लेकर भगवान या कर वह है वहां है इसमें तो है कहां से आया तो अतः परमात्मा है यह जो श्रुति के आधार पर कहा गया है कहा उत्तम पुरुषत्वन्य इत्यादि कहा था <स्था> <स्थ जो तो बक्षमाण आगे कहने वाले हैं कहा सो अस्मिन देहे पर पुरुष वह इसी में है ऊपर पुरुष जो उत्तम पुरुष करके जो आगे कहे जाने वाला है श्रुति में कहा हुआ है अतः परमात्मा सो अतः परमात्मा कहा हुआ है उसी को यहां पर देह से परे पुरुष कहा गया है देह स्म पुरुष पर करके उसी परमात्मा को कहा गया त्रवेदश अध्याय में कहा ऐक्य ज्ञानम प्रागुतम फलोक्त्या देखिए गीता में तुम पदार्थ का शोधन छठे अध्याय तक हुआ है न जाएते ब्रेते बाक अरे आत्मा न बढ़ते पैदा होना ना मरना है ना यम भूतवा भविता पान पूजा होकर के न होना ऐसा भी नहीं है होकर के न होने वाली लिए नाशवान पुरुष होते अविनाशी है, है। इत्यादि करके ये शरीर से पृथक कर शोधित है शरीर नाशवान है और वो अविनाशी है यह होकर के नाश होने वाला कौन शरीर जन्म होता है नाश होता है होकर नाश होने वाला वो होकर के नाश होने वाला नहीं है वो हुआ ही नहीं कहां से नाश होना है एक स्वरूप में है इत्यादि सब से तोम पदार्थ का शोधन किया तत्व से आया हुआ तोम पदार्थ उसका शोधन द्वितीय अध्याय से एकादश श्लोक से लेकर अशोचा नन शोच अस्तम प्रज्ञा वात शवास यहां से अध्याय तक इसका वर्णन हुआ है शोधित किया है अब सप्तम अध्याय से लेकर द्वादश अध्याय तक तत्पदार्थ का शोधन हुआ है ईश्वर ईश्वर शब्द तत्पद का अर्थ बाच्यार्थ ईश्वर होता है शोधित करने पर शुद्ध होता है यहां भी तुम पद का जीव होता है साधारण रूप से बाच्यार्थ यही होता है जीव प्रमाता जीव कहते हैं और लक्ष्यार्थ में शोधित करने पर लक्ष्य में जाएंगे लक्ष्य में जाने पर चेतन होता है तो चेतन एक ऐनान त्रयोदश अध्याय में बताया है किस क्षेत्र का चा विम विद्धि के द्वारा कहा गया यही कहना जाते हैं शोधित जिनका विषय शोधित हो गया तत्वपद का अर्थ शोधित विषय शोधित हो गया है ऐक्य उसका उस काल में शोधित काल में ऐक्य ज्ञान होता है तत्पथ के बाच्यार्थ तो के बाच्य अर्थ में ऐक्य होना संभव नहीं वो बाया विशिष्ट है और ये अंतकरण विशिष्ट कहां से होगा ऐक्य होना संभव नहीं माने भाग त्याग लक्षणा के द्वारा यहां अंतकरण को दूर करना वहां पर पाया को दूर करना हटाना चेतन एक जैसे जागे वहां मिलना भी रहे वो आगे यहाँ मिलना भी रहे एक ही था एक ही है एक ही रहेगा गैसे तो जाता है उपाधि हटाना है उपाधि लगने से भेद दिखा दिखाई दिखा दिया उपाधि हटा ये करो जैसे मठाकाश बोला जाता है उपाधि के कारण बोला जा रहा है वास्तव तो में दोनों हटाएंगे मठ भी हटाए घट भी हटाए क्या रहेगा आकाश पहले भी आकाश ही था अभी भी आकाश आगे भी आकाश रहेगा या ऐक्य करना नहीं एक ही है वो वास्तव तो में बात यह है यह नहीं कि ले जाके मिलाना हो या उसको ला के यहां मिलाना हो ऐसा कुछ नहीं तब तो एक है ये कहा शोधित अर्थ जो शोधित हो गए दोनों तत् और ऐक्य ज्ञान शोधित का जो ऐक्य की दोनों पदों का जो शोधित किया अवस्था का जो ज्ञान है ऐक्य ज्ञान है क्या ज्ञान है यही है कहा उसको ऐक्य ज्ञान कहते हैं प्रागुक्तम यही त्रयोदश अध्याय के द्वितीय स्वरूप में कहा था क्षेत्रग्रम चा विमान विद्धि सर्वक्षेत्र सुधार का शब्द से कहता था फलोक्त्या उसी का फल के कथन की प्रशंसा करते उस ज्ञान की उसका फल प्रयोजन कथन करेंगे फल का कथन करो ज्ञान का फल क्या होगा ऐके ज्ञान होने पर फल क्या होगा उसके फल के कथन के द्वारा प्रशंसा करते, है। करते हैं उस ज्ञान की ईके ज्ञान की यह कहना है पास में कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापिमान विद्धि इति तो उपन्यास किया है पहले कथन किया है द्वितीय श्लोक में इसी त्रयोदश अध्याय में व्याख्या है उपसमृत व्याख्या करके उसका उपसंगार भी हो गया क्षेत्र ज्ञापीमा व्यक्ति कहा था उसकी व्याख्या भी हो गई उसको उपसंघार समापन भी हो गया है उपसंप्रता तम एतम तम यथोक्त तो लक्षण आत्मानम इस प्रकार की जो पूर्वोक तो आत्मा ऐक्य ज्ञान क्षेत्र ज्ञम चापीमा दिव्य के द्वारा मानी जिसका व्याख्या भी हो चुकी उस आत्मा के विषय में अभी तक मानी बाईसवें श्लोक तक तो व्याख्या भी कर दी उपसंहार भी हो गया इस होने पर इस पूर्वोक्त तो जो आत्मा है उसको यथोक्त तो तो तो लक्षण आत्मानम जो या एवं व्यक्ति इस प्रकार से जानता हो ये कहना चाहते हैं श्लोक में हो गया इस आत्मा को जो जानता हो जिस आत्मा के विषय में कथन हो चुका है व्याख्या भी हो गई उपसंगार भी हो चुका अब तक उस आत्मा को जो जानता हो शोधित करके एक ऐक्य किया हुआ जो आत्मा है उसको जो जानता हो समझता हो प्रत्यक्ष करता हो अहम अनुभव में लाता हो ये तो कहना है वर्तमानोपि वर्तमानोपि न न नूयते एवं पुरुषम व्यक्ति इस प्रकार से पुरुष को जानता हो ऐक के रूप से पुरुष को जानता हो जिस प्रकार त्रयोदश अध्याय के द्वितीय श्लोक से लेकर के अभी बाईसवें श्लोक तक तो जो चर्चा हुई है या प्रकृति पुरुष की व्याख्या हुई है यह एवं इस प्रकार जानता हो पुरुष को और प्रकृति प्रकृति को भी जानता हो प्रकृति को त्यागने के लिए जानता हो पुरुष को ग्रहण करना है हम अस्मी करके लाना है प्रकृतिम च प्रकृतिम सब व्यक्ति प्रकृति को भी जानता हो केवल प्रकृति नहीं गुण ही सह स्व कार्य सह उसके कार्य के साथ प्रकृति को जानता हो मैं विवेचन करता हो तो दोनों प्रकृति को उसका विवेचन कर देता हूं विवेचन करने पर प्रकृति नाम की वस्तु नहीं मिलने वाली समाप्त हो जाती है ज्ञान काल में नाश हो जाता है कल्पित पदार्थ ज्ञान काल में नहीं रहता प्रकृति भी प्रकृति के कार्य भी उसका अभाव होगा अब उसका अभाव उन्होंने क्या रहेगा एक ही मात्र पुरुष रहेगा हाँ। शिवम शांतम अद्वैतम सिद्ध हो जाएगा सदैव शुभ सिद्ध सिद्ध हो जाएगा यह सिद्ध करना है यह एवं व्यक्ति पुरुष इस प्रकार से पुरुष को जानता मैंने त्रयोदश अध्याय के द्वितीय श्लोक से लेकर के बाईसवें श्लोक तो जो कहा गया है प्रकार बताया है उसको जो जानता हो सत्तन्ना सदुच्चते के द्वारा है और अतत धर्म का आरोप के द्वारा बताया हुआ है इतर व्याकृति से बताया अत धर्म का आरूप से बताया उसमें जो धर्म नहीं है सर्वतः पाणीपादम तथा हाथ पैर आदि नहीं है कि हाथ पैर वाला है बोला प्रकृति के साक्षिपणे से हाथ पैर वाला हो गया प्रकृति से अलग होने पर न सतना सदुचित उत्सव स्वरूप है इत्यादि एवं व्यक्ति पुरुष प्रकृति में सह प्रकृति में के सहित गुण माने कार्य उसका कार्य सुख दुख आदि जो गुण है तीन प्रकार के गुण माना है प्रकृति में सुख दुख मोह और भी जितने भी हैं वो भी है रजुगुण है वो इत्यादि प्रकृति गुण सा, के सहित प्रकृति को भी जो जानता हो व्यक्ति माने जानता हो सर्वथा वर्तमानों की में वो जो पुरुष होगा जो इसको दोनों को जानने वाला हर प्रकार से रहने पर भी हर प्रकार माने इष्ट करे चाहे अनिष्ट करे वही भी आचरण करे वो न न भूय भिजाए न भिजाए वो व्यक्ति कैसे भी आचरण करता हो हर प्रकार से आचरण कैसे भी बर्ता, बर्ता, बर्ताव हो उसका किसी भी स्थिति में रहता हो फिर भी स्वभा वो व्यक्ति हो न भी जाए थे पुनर् उसका जन्म नहीं होगा मैंने शरीर ग्रहण नहीं करेगा आगे यही कहना तो सर्वथा वर्तमान मंडल उसकी प्रशंसा के लिए है नहीं कि वो अनिष्ट कर, आचरण करता उस अनिष्ट आचरण संस्कार ही नहीं है माना ये जो ज्ञान होने के पूर्व स्थिति में सुलझा हुआ जीवन है उसका तो जो कोई यदि आचरण कुछ होगा तो अच्छे आचरण होगा उसको तो शुभाचरण हो। तो भी होगा शुभ आचरण नहीं सौंपता यह सर्वथा वर्तमान जो लगा उस प्रशंसा के लिए तो अर्थवाद बाक्य है इसको सही नहीं समझना यह नहीं कि जो चाहे वो मनमाना कर जाता तो ऐसा नहीं है यही कहना है भाष्य में कहते हैं ए एवं मानने यथोक्त तो प्रकार है ना व्यक्ति यह एवं व्यक्ति पुरुषम का ना पुरुष को जानता है किस प्रकार तो प्रकार बता दिया है महाभूत ने अहंकारों से लेकर प्रकृति का अंश बताया है क्षेत्र ज्ञम इत्यादि के द्वारा पुरुष का स्वरूप का वर्णन किया है इत्यादि अमान्यता देगा साधन का स्वरूप बताया किस साधन होकर वो ज्ञान को समझता हो क्या साधन होना चाहिए उसके पास ये बताया ज्ञान के साधन बता दिया ये सब ये एवं मैंने जो पुरुष जो पुरुष एवं मैंने यथोक्त प्रकार इस प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार से व्यक्ति पुरुष हम मैंने रूप से जानता है साक्षात्म अहमति साक्षात अहम ब्रह्मा यद साक्षात और पुरोक्षात् ब्रह्म कहा हुआ है मैं यही हूं ऐसा साक्षात जानता हूं मैंने कोई शंका आदि नहीं है शंका भी नहीं है विपरीत भावना भी नहीं है संशय भी नहीं है अज्ञान भी नहीं है मैं यही हूँ ऐसा समझता हो आत्मा में पहुंचकर ऐसा समझता हो इस प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार से अभी तक आत्मा की चर्चा हुई है उस आत्मा को हम इत्यादि साथ अहम ऐसे समझता इदम से नहीं समझता हम से समझता मैं ही हूं ऐसा समझता हो और केवल पुरुष को नहीं प्रकृतिम च प्रकृति को भी समझता हो क्योंकि उसको त्यागना है यहां अज्ञान के कारण से हम पड़े हैं प्रकृतिम च यथोक्ताम तो पूर्वक जो प्रकृति है महाभूत महाभूता आदि शब्द से कहा हुआ प्रकृति है यथोक्ताम तो अविद्यालक्ष अज्ञान स्वरूपा हो वो जिसको अविद्या कहते हैं विद्या स्वरूप है गुण सह केवल प्रकृति नहीं अविद्या रूपा प्रकृति को मात्र जाना है उसको गुणों के सहित गुणई भाई स्विकार है उसको जो विकार है कार्य वर्ग है जितने विकारी तो वर्ग है उसके सहित प्रकृति को भी जो समझदा हो जानता हो स्विकार ही साहब बोला निवर्तितताम अभावम आपादिताम विद्या विद्या के द्वारा निवृत्ति हो गई विद्या से अविद्या का विरोध है अविद्या रहने पाएगी विद्या ज्ञान होने से ज्ञान काल में नाश अविद्या हो गई तो अविद्या का कार्य स्वतः नष्ट हो जाएगा निवृत्ति उसकी स्वतः हो जाएगी कारण के निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति स्वतः हो जाता है कुछ पड़ेगा क्यों ज्ञान जब हो गया ज्ञान होने से अविद्या की निवृत्ति हो गई अविद्या की निवृत्ति उसका कार्य सारा संसार सबकी निवृत्ति होगा एकमेव अद्वितीय आत्मा ही बचता है इस पर प्रकार से कहा हुआ है प्रकृति को भी जानता हूं मैंने स्विकारे सह उसके बिकारे कार्य वर्ग जितने हैं निवर्तितताम निवृत् निवर्तित कर दिया अविद्या को अभावम आपादिताम कार्य के सहित प्रकृति का अभाव कर दिया विद्या के द्वारा किसके द्वारा ज्ञान के द्वारा जब दोनों का पहचान हो गया तो ज्ञान आत्मा का ज्ञान हो गया तो रह नहीं सकती वो हाँ सब विरोध है दोनों सर्वथा वर्तमानों सर्वथा आया सर्व प्रकार प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय होता है प्रकार ने थाल सर्व शब्द से थाल प्रत्यय करके बना दिया सर्वथा सर्व प्रकार अर्थ होगा हर प्रकार से क्या सर्व प्रकार वर्तमान न स भूयो पुनर् न जाए इत्यादि बोलते हैं सर्वथा प्रकार माने वर्तमानों सभी प्रकार से रहने पर मानी इष्टानिष्ट आचरण कैसे भी करें उस स्थिति में मान शरीर तो अभाव करके शरीर का कारण के कैसे कस जाए अभाव देखता है वो अपने आप को सत्य मान के बैठा हुआ उस स्थिति में सर्वथा मान सर्व प्रकार वर्तमान में हर तो प्रकार से रहता हुआ भी स हुआ न पुनर्जाएते है भूया माने पुनर् न जाएते दोबारा जन्म नहीं लेगा वो ये कहना है वर्तमान में भी न सभूय अभिजाएते है स नाते ही है दोबारा उसकी जन्म नहीं होगी कहना चाहते हैं हुआ मैंने पुनः वो ऐसा होता का पुनः पुनर्जन्म नहीं होगा उसका शरीर ग्रहण नहीं करता पतिते अश्मन विद्युत शरीर अभी तो ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी का शरीर है इस काल में वो ये शरीर के नाश होने पर आगे जन्म नहीं लेगा ये शरीर तो नाश होगा ही हाँ। तो ज्ञान से पहले इसका काम चल रहा है यह नाश नहीं होगा ज्ञान से यह शरीर नष्ट के बाद दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करेगा ये कहना बोल दिया अन्य देह के लिए शरीर ग्रहण नहीं करेगा न अभी जाए थे देहांतर के लिए अन्य शरीर के फिर पुनः उत्पत्ति नहीं होगी न उत्पत्ति उत्पन्न रहे होगा दोबारा ये प्रकृति और पुरुष के उसके कार्यो को सहित प्रकृति को सहानता हो और पुरुष को भी जो जानता हो किस प्रकार से पूर्वक तो प्रकार से पूर्व में जो कहा गया त्रयदश अध्याय जब जितने अब तक बताए गए प्रकृति पुरुष के विचार से ये कहा देहांतरम न गिणाती अर्थ मानी अन्य शरीर ग्रहण नहीं करेगा यही अर्थ होता है काल में अज्ञान है अज्ञान का कार्य शरीर भी नहीं कोई भी नहीं करण कर सकता अपिशब्दात अपिशब्द दिया है वर्तमान ओपी सर्व प्रकार से रहता हुआ अभी कहा तो अपिशब्द दिया शब्द अपिशब्द क्या लेना कि मुक्तव्य सौभतस्तो नजायतें अपने सदाचार में जो रहता हो ज्ञान के उत्तर काल में भी तो वो उसके नजायते क्या कहना कि हर प्रकार से बर्ताव करने पर भी नजायते बोला हुआ है तो सौभृतस्त और स्वदाचारी और मैं आचार में उसके नई जाए तो कहना से क्या करना कई भी जाए लगा के बोल रहे अभी शब्द से तो होता है तो क्या कहना है पूर्व बोलता है महाराज नानू यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम पुनर्जन्मा भाव उक्ता यद्यपि ज्ञान उत्पत्ति के आगे पुनर्जन्म नहीं होता कहा यहां नी जाए तो बोल दिया यद्य बोल दिया आगे ज्ञान हो गया प्रकृति का ज्ञान हो गया तो प्रकृति हो गई और आत्मा ज्ञान आत्मा आत्मा रह जाता है तो दोबारा होने के लिए सामग्री नहीं उसके पास यद्यपि कहा नु पूर्वाधिकारा है शंका ना है नानू यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति अनंतर ज्ञान उत्पत्ति के पश्चात पुनर्जन्म अभाव हो तो पुनर्जन्म का अभाव बता दिया आगे जन्म ने जो रसभूय भैया तो बोला हुआ यहां तथापि फिर भी ज्ञानोत्पत्ति कृताराम इसी शरीर में ज्ञान होने से पूर्वावस्था में किया गया कर गर्भ में ज्ञान तो है ही नहीं कालांतर में ज्ञान होगा ज्ञान से पूर्व में इसी शरीर में वर्तमान शरीर में जो कर्म हुआ है ज्ञान उत्पत्ति कृताराम कर्म राम कहा तथा भी ज्ञान, ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में किए गए जो कर्म है इसी शरीर में और उत्तर काल भाव ज्ञान के उत्तर काल में होने वाले शरीर है ये कर्म है ज्ञान के आज्ञा होने पर कर्म तो करता रहे कुछ कुछ गर्भ उन कर्मों का दो कर्म हो गए ज्ञान के पूर्वकाल ज्ञान के उत्तरकाल यानी जो अतिक्रांत अनेक जन्म कृत और जो संचित कर्म पड़े हुए हैं अनेक जन्म की और तीन प्रकार के कर्म इनका तो ज्ञान से नाश नहीं होना चाहिए कर्म का होगा जो फल देने के लिए तैयार हो गए हैं फल दे रहे हैं उसका तो नाश होगा ज्ञान से ठीक है उसके ज्ञान नाश नहीं होता वो तो विक्षे संस्कार से नाश होगा किंतु इनका ज्ञान से नाश नहीं मानना चाहिए पूर्वाज बोल रहा है जैसे उसका ज्ञान से नाश नहीं मानते दृष्टांत बनाएगा प्रारब्ध कर्म को तो तीन तो कर्म जो ज्ञान उत्पत्ति से पहले इसी शरीर में जो कर्म हो हुए थे और ज्ञानोत्तर काल में इसी शरीर में ज्ञानी के शरीर में कर्म हो रहे हैं और पूर्व कृत कर्म संचित कर्म तो ज्ञान से नाश्य नहीं है ये जैसे ज्ञान से नाश्य प्रारंभित कर्म नहीं होता वो वेग तो पूरा होने पर ही करेगा ग में प्रारंभ शुरू हुआ है जहां तक पहुंच रहा है उसने वहीं पहुंच के समाप्त होगा वो ज्ञान होने से नाश नहीं होता ज्ञान होते ही शरीर आदि नाश नहीं होते ठीक इस पर उस दृष्टांत बना करके इनका भी नाश नहीं होना चाहिए जिनका जो ज्ञान से पूर्व काल में जो कर्म हो ऐसे शरीर में वर्तमान शरीर में और ज्ञानोत्तर काल में जो कर्म है और संचित कर्म पूर्व के जितने भी हैं इनका ज्ञान से नाश नहीं होना चाहिए और सिद्धांत में ज्ञान से नाश होना है उनका क्या होना है कि दो मानता है ज्ञान से नाश नहीं होना चाहिए जैसे प्रारब्ध कर्म ज्ञान से नाश नहीं होता वो तो फल भोग कर ही होगा ना ज्ञान हो गया परिवृत्त कर्म का फल भोगना पड़ेगा जब तो प्रारब्ध है तब तो भोगना पड़ेगा सुख सुखद होगा तो ये भी इस प्रकार ज्ञान से नाश नहीं है जैसे प्रारब्ध कर्म ज्ञान से नाश नहीं होता प्रारंभ कर्म का इस प्रकार ज्ञान से पूर्व काल में हुआ इसी जन्म का कर्म और ज्ञान से उत्तर काल वाला कर्म और संचित कर्म जितने पूर्व के ज्ञान से नाश नहीं होना चाहिए यह पूर्वादी का शंका है यही है एक यह कहना है ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम ज्ञान उत्पत्ति के पह, उत्पत्ति के पश्चात पुनर्जन्माभाव उक्त न सूयो भिजाये थे बोल दिया भगवान का वाक्य है प्रमाण है यद्यपि है न हो भिजाये थे बोलो स नियोज अभिजाए थे फिर दोबारा जन्म नहीं होगा उसका बोल दिया है किसका पुरुष को जानता हो कार्यों के साथ तो प्रकृति को जानता हो इत्यादि कहा हुआ है तो उसका पुनर्जन्मन नहीं होता बोला है यद्यपि है बाकी है गीता प्रमाण है तथापि फिर भी फिर भी ठीक है ज्ञानोत्पत्ति प्राकृतान ज्ञान उत्पत्ति पूर्व काल में किए गए जो कर्म है इसी शरीर में वर्तमान शरीर में और उत्तर काल भावी नाम ज्ञानोत्पत्ति के उत्तर काल में होने वाले कर्म इसी शरीर में वर्तमान शरीर में और यानी जो अतिक्रांत अनेक जन्मग्रता और पूर्व के बीते हुए अनेक जन्मों के किया हुआ संस्कार में बैठे संचित कर्म है पाप आदि कर्म है तेष उन कर्मों के तीन प्रकार के कर्मों की चर्चा कर रहा है पूर्वादिव उन कर्मों का चल तथा मत्व नयुक्ता फल दिए बिना नाश नहीं होना चाहिए फल देना पड़ेगा फल देने के लिए शरीर होना पड़ेगा नाश और नयुक्ता यदि त्रीण जन्मानी बोलता है तीन जन्मों तो अवश्य हो एक ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व काल के कर्म के लिए एक जन्म उत्तर काल वाले कर्म के लिए एक जन्म और संचित कर्मों के लिए एक कर्म तब तो नशोयोगी जाए थे तब लग सकता है तीन जन्म तो कम से कम हो ये पूर्वादि का कहना है ज्ञानोत्तर काल होने पर भी प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो चुका फिर भी तीन जन्म तो कम से कम हो यह पूर्वादि का कहना है क्यों कृतज्ञ प्रणाश हो ही न नाश कहना ठीक नहीं है ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कौटिता कहा हुआ है जो भोग नहीं किया जो कर्म फल नहीं भोगा करे करोड़ों परम नाश हो जाए वर्ष नाश हो जाए सम, समाप्त हो जाए फिर भी कर्म नाश नहीं होता ऐसा कहा गया है संस्कार रूप रहता है बोला हुआ है तो वो तीन जन्मों तो कम से कम मानना पड़ेगा उन कर्मों को लेकर तो अनुमान होगा संचितादि जो तीन कर्म है ना ज्ञान अविनाशी ज्ञान तो आएगा ज्ञान के द्वारा नाश नहीं होते कर्मत्वात् कर्मत्व का हेतु बना देना कर्म है वो ज्ञान के द्वारा नाश नहीं यथा प्रारब्ध कर्म जैसे प्रारंभित कर्म ज्ञान के द्वारा नाश नहीं होता अब ज्ञान हो गया तो तुरंत नष्ट हो जाता क्या प्रारंभिक कर्म नष्ट नहीं होता शरीर रहेगा नाश नहीं होता ठीक इसी प्रकार संचितादि कर्म भी ज्ञान से नाश नहीं होते यह पूर्व आदि बोल रहे हैं तो कर्म अनेक हैं अनेक जन्म लेने की संभावना है वहां संचित कर्म अनेक हैं फिर भी कम से कम तीन जन्म तो मानना चाहिए ज्ञानोत्तर काल वाले का एक कर्म ज्ञान से पूर्व काल वाले का एक कर्म और संचित का एक कर्म एक प्रारभ के तीन भोग तीन जन्म तो लेना चाहिए पूर्वादि का कहना है ज्ञान से नाश नहीं होता जैसे प्रारूत कर्म का ज्ञान से नाश नहीं होता प्रवृत्त फल वाला है ये कहना है कृतविप्रनाश हो ही नहीं युक्त तो ही माने इस बात किया हुआ का जो नाश होना ये युक्ति युक्त संगत नहीं है ज्ञान हो गया तो सारे कर्म नष्ट हो जाते बोला ठीक नहीं है ये पूर्वी का कर कहना है यथा फले प्रवृत्ता आरब्ध अनुमान करो ये दृष्टांत है जिस प्रकार से फल में प्रवृत्त हो गए जो कर्म सुख दुखादि फल देने के लिए प्रवृत्त हो गए तैयार होकर चल रहे काम कर रहे हैं जो कर्म कौन सा कर्म प्रारब्ध कर्म ज्ञान से नाश नहीं होते भोग से नाश होता है वो तो वो पूर्वोक्त कर्म भोग से ही नाश होना चाहिए कैसे प्रारब्ध कर्म ज्ञान से नाश नहीं होता ज्ञान और ज्ञानी को भी सुखदोगा भोग नहीं पड़ता है जब तक प्रारभ शेष है तब तक रहेगा शरीर सुख सुखदोगा को भोग करना पड़ेगा तो ज्ञान से नाश नहीं होता जैसे कर्म प्रारब्ध नाश नहीं उसी प्रकार पूर्वोक्त जो तीन कर्म है ज्ञान से पूर्वकाली कर्म पूर्वकाली कर्म उत्तरभावी कर्म और संचित कर्म यदि ज्ञान से नाश नहीं होना नहीं होना चाहिए दृष्टांत दिया प्रारूत कर्म दृष्टांत है।, है। यथा फले प्रवृत्ता नाम आर मनोम कहा फल में जो प्रवृत्ता है करो। जैसे आरंभ कर दिया फल जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया सुख दुखादि फल देना आरंभ हो गया इन कर्मों का ज्ञान से नाश नहीं होता ज्ञानोत्तर काल में भी रहेंगे सुख दुखादि भोगना पड़ेगा ठीक इस प्रकार संचितादि जो तीन प्रकार के कर्म है उसका नाश नहीं होना चाहिए ज्ञान से यदि बिना सबू भी जाए कहा है पुनर्जन्म तो लेना पड़ेगा तो नश हुए भी जाए तो कहना ठीक नहीं बन रहा है वो दोबारा जन्म नहीं होगा कहना ठीक नहीं बन रहा है कम से कम तीन जन्म तो होना ही चाहिए उसका ये शंका है आगे और भी पूर्वादि बोलता है न तो कर्म विशेष होते भाई संचित कर्म ज्ञान से पूर्वकालीन कर्म इसी शरीर को कर्मा ज्ञान से उत्तर भावी कर्म और ये जो प्रारंभ कर्मा तो कर्म में कोई विशेषत् कर्म हेतु सब में है जैसे कर्मत्व हेतु बैठा है प्रारूप तो तो तो कर् कर्म में तो ज्ञान से नाश नहीं होता तो कर्मों में विशेषता तो है ही नहीं सत्कर्म तो कर्म ही है सभी कर्म हैं। तो जैसे ज्ञान से नाश नहीं होता प्रारूप कर्म जिन्हें फलदन आरंभ किया इसी प्रकार सज्जित भी ज्ञान से नाश नहीं होंगे ये तो पूर्वादी बोटा है न तो कर्मण विशेष अवगम्य कर्मों में, में कोई विशेषता तो जानी नहीं जाती ये भी कर्म है वो भी कर्म है समान है विशेष है नहीं तो इसलिए कर्मत्व हेतु को लेकर के पूर्वादी शंका कर रहा है कैसे अविनाशी है उसी प्रकार अभी ज्ञान से अविनाशी हो ज्ञान से नाश नहीं होता प्रारब्ध का उसी प्रकार संचित का नाश ना हो यद्यपि भगवान ने बोल दिया न सब हुए भिजाए थे फिर भी तीन जन्म तो कम से कम मानना पड़ेगा वह संचित को भोगने के लिए जन्म तो लेने पड़ेगा उसके बाद में न सब हुए भिजाए थे तब लगेगा तीन जन्म के बाद कम से कम यद्यपि कर्म अनेक है भगवान ने बोल दिया तो कम से कम तीन जन्म भी लगा देगा ऐसी स्थिति है तस्मात त्रि प्रकाराणी अभी कर्वाणी जो तीन प्रकार के कर्म के अपूर्वादि ने कहा कौन कौन ज्ञान से पूर्वकाल में वर्तमान शरीर में हुए कर्म हैं ज्ञान के उत्तर भाव में होने कर्म होने वाले कर्म हैं और संचित कर्म तस्मात त्रि प्रकाराणी अभी कर्वाणी जो तीन प्रकार के कर्म हैं प्राकृता और ज्ञानोत्तर काल कृता और संचिता प्रकार के कर्म त्री जन्म जन्म नहीं तीन जन्म को आरंभ करें आरंभ कर दें क्यों तो कर्म फल दिए बिना नाश नहीं होते जैसे प्रारब्ध कर्म फल दिए बिना नाश नहीं हो रहा है ज्ञान के द्वारा इस प्रकार ज्ञान होने पर भी इन कर्मों का तीन जन्म तो कम से कम होना चाहिए ये भी कपिलांचल न्याय हो कपोतांचल न्याय तो कपोतान, तो, कपोतान आरभ्यता ऐसा आता है श्रुति में तो कितने कबूतर को वहां पर कार्य करना बहुवचन दिया है कबीन जलान आता है तो कपिन कबूतर होते हैं तो कितने कबीजलों को करना बहुवचन में तो असंख्य कहां तक होता है तीन से चलता है शुरू होता है बहुवचन अनंत तक जाता है ना वह अंत होता ही नहीं उसका बहुवचन बहुत तो संख्या ऐसी है तो कपीज जलान का बहुवचन है वहां तो क्या करना चाहिए सुरु में कितने कबूतर को यहां पर उड़ाना या कुछ करना यज्ञ में काम लेना एक प्रश्न उठता है तो कहा कि मैंने तीन तीन से काम चलेगा तीन से बहुवचन चल जाता है तो दिव्यता का बहुवचन है कभी जलान कभी जलान जो है दिव्यता का बहुवचन है तो तीन कबूतर को काम करना नहीं तो असंख्य कहां तक कबूतर कितने लाए कहां से लाए कितने लाए संख्या पूरी होनी नहीं असंख्य तक जाता है संख्या जाती है तो तृप्त संख्या को लेकर के काम कर तीन कबूतर, ऐसा अर्थ किया जाता है इसको कपिल जलाधिकरण बोलते हैं ब्रह्म सूत्र में चर्चा है ठीक इस प्रकार यहां भी यद्यपि अनंत है कर्म ज्ञान से पूर्वकाल में भी नजारे जन्म से लेकर अब तक क्या क्या कर्म किया हुआ है एक ही कर्म नहीं उसके पास अनेक कर्म हो चुके हैं अब तक और ज्ञान के उत्तर भाव में भी कितने कर्म करेगा जब तक आयु रहे कुछ न कुछ करता रहेगा एक कर्म नहीं है अनेक संचित तो नजारे कितने पड़े हुए हैं में संस्कार रूप में पड़े हुए हैं संजित कर्म तो कहां तक जन्म लेता रहे वो ज्ञानी ज्ञान हो गया है और कर्म का फल होने कहां तक सही धारण तीन जन्म का अवश्य कम ले कर्म का फल भी होगा जाएगा नश हो भी जाए भी चरितार्थ हो जाएगा तीन जन्म तो रहना होगा उसको ये पूर्वाधिक कहना है अंडा यदि तीन जन्म नहीं मानेंगे इन कर्मों को लेकर तो कृतजनाश ऐसे किया हुआ का विनाश बांधने पर जो किया हुआ कर मगर फल दिए भी विनाश ना फल दिए बिना विनाश ना बांधने पर सर्वत्र अनिश्वास प्रसंग फिर सर्वत्र इसमें भी विश्वास नहीं आएगा किसमें प्रारंभक रूप में विश्वास नहीं आएगा फल भोगे बिना नाश हो सकता है जब वो नाश हो सकते हैं तो यह विनाश हो सकता है सर्वत्र अनाश्वास अविश्वास का प्रसंग आ जाएगा कहीं भी काम नहीं कर सकेगा स्थिति आएगी दूसरी बात शास्त्र अनथक शास्त्र में कहा हुआ है नाभुक्तम छेते कर्म कल्पकोटिता रपि कहा हुआ है किया हुआ कर्मा चाहे करोड़ों वर्ष बीत जाए ब्रह्मा जी का करोड़ों वर्ष भीत जाए तब भी नाश नहीं होता बोला बो भोगे बिना तो शास्त्र के अनर्थक हो जाएगा मेरे ज्ञान हो गया सारे कर्म समाप्त तो हो गए संचीदारी कर्म कोई भी नहीं है प्रावृत्त तो भोग से समाप्त कर दिया तो शास्त्र को विरोध आएगा कर्म किया हुआ है फलदेवना नाश मानने पर स्थिति आ जाएगी त्यथा इदम् अयुक्तम इसलिए ये वाक्य भगवान का ठीक नहीं है कौन सा वाक्य नशब हुए अभिजा थे जो कहा अभी तेईस श्लोक में सर्वथा वर्तमान रोपी नसब हुए थे दोबारा जन्म नहीं हुआ कहना ठीक नहीं है यह एवं व्यक्ति पुरुष हम प्रकृति से इस प्रकार प्रकृति पुरुष को विवेचन कर लेता है जो सर्वथा वर्तमान किसी भी, भी प्रकार से रहे इसका अनिष्ट व्यवहार कैसा भी करता रहे नशाए थे स भूयो न भिजाय थे दोबारा इसका जन्म नहीं होगा बहुत ये ठीक नहीं है भाग्य इसको संशोधन करना चाहिए संशोधन क्या तीन जन्म के बाद में न सभू भिजाए थे लगाना ये संशोधन करना चाहिए इस वाक्य का ये पूर्ववादि का कहना है इस हेतु इसे कहा एकदम अयुक्तम पूर्वादी बोल रहा है ये अयुक्त है ठीक नहीं है न सबूय जायती न सबूय भिजाते ठीक नहीं कम से तीन जन्म के बाद ये वाक्य को लगाना चाहिए कम से कम ये भी कभी चला न्यायाधिकार से तीन भगवान नहीं तो जन्म तो अनेक होना था भगवान ने बोल दिया तो मानना पड़ेगा तीन जन्म लेगा एक संचित के लिए और एक प्राकृत कर्म और एक आगामी कर्म जो शरीर के उत्तरकाल ज्ञान के उत्तरकाल होने गर्व तीन कर्म तीन प्रकार के कर्म के लिए एक एक प्रकार के लिए एक एक जन्म कर्म तो असंख्य है प्रकार लेकर के जा लेना प्राप्रकार लेकर के तीन जन्म कर रहा तीन जन्म के बाद में न सुबह भी जाते लगा ये है। ये बाकी को तब लगाना चाहिए ये पूर्वाजी ने कहा सिद्धांत ना अरे बाबा शास्त्र प्रमाण है दृष्टि परावरते हृदय ग्रंथि छीअ सर्व सं चाष्य कर्माणी तस्वीर दृष्टि परावर ने कहा इसके हृदय में जो ग्रंथी पड़ी थी जड़ चेतन की गांठ अहम करके है शरीर आदि में ये जड़ चेतन के ग्रंथि गांठ बोलते हैं ये भी झूठा है ये चंतो छूटना कठिन है जड़ चेतन की ग्रंथि परी गई यद्य छूटा तो कठिन है तुलिस राशि का जड़ और चेतन की गांठ लगा हुआ है एक जड़ है एक चेतन है दोनों गांठ लगा बहुत मजबूत गांठ लगा हुआ है कितने दिनों से वेदांत सुनता मैं मनुष्य छोड़ता नहीं है बहुत बड़ा गांठ लगा हुआ है वेदांत कई दिनों समझा रहे कई वर्षों से समझा रहा है अनाधिकार से समझा रहा है अरे बाबा तू तो सही नहीं है तो मैं सही हूं रखा हुआ है ऐसी गांठ है यहां इतने भी झूठा है जड़ चेतन की गांठ होना संभव नहीं है फिर भी छूटता बड़े मुश्किल से छुटा जाता है छुड़ाना मुश्किल है ऐसा है। तो मुंडक में कहा हुआ है भिद्यते हृदय ग्रंथ हृदय को जो गांठ है जड़ चेतन की गांठ तादात में एक दूसरे को तादाद में किया वो नाश हो जाता क्या है भिद्यते भेदन हो जाता है छिद्य सर्व संशय जितने भी संशय थे आत्मा के विषय में और है क्या है कैसा है यह हो सकता है नहीं हो सकता है वो सारे के सारे कष्ट हो जाते हैं छिद्रद्वैधिक सब नाश हो जाते क्षी अंत अश्य कर्वाणी अश्य विदुषा कर्वाणी ज्ञानी का जो करवा आत्मविद्ता का कर्म क्षी अंत सबके सब क्षीण सब हो जाते क्षीक्षय जाते राश हो जाते ऐसा श्रुति में बोला है सारे कर्म क्षीण हो जाते सर्व कर्वाणी कहा हुआ छी अंत्य चाष्य कर्माणी कर्वाणी बहुवचन है सभी कर्म राश हो जाते कहा गुंडक में और तुम बोलते हो तीन कर्म तो रह जाएंगे फल भोगना पड़ेगा उनका संचित और प्राकृत आगामी ज्ञानोत्तरकालीन तीन कर्म रहेंगे कहते हैं तो शुरुति बोल रही है छी अंत चाष्य का अश्य विदुषा कर्माणी छी अंत कर्माणी बहुवचन है सारे कर्मनाश हो जाते हैं सर्वकर्माणी कहा हुआ है सारे कर्मनाश होते हैं कहा बहुवचन से सर्व शब्द लग जाएगा और मुंडक में है ब्रह्म वेद ब्रह्म ही बहुत ही आया मैं उस ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता अन्य नहीं होता जो ब्रह्म को जानेगा वही ब्रह्म ही होगा जानता वही जिसको वो जना देता है वही जानता है जिसके ऊपर कृपा करेगा वही जानता है और er जो जानेगा वही हो जाएगी सोई जान रही यही देव जनाई जान तो तुम ही तुम ही हो ही जाए तुलिस ने कहा है वही जान सकता है आपका भगवान जिसको आप जमना देते हो शक्ति प्रदान करते हो जानने की शक्ति प्रदान करते हो और तुमको जानेगा तो तुम ही हो जाएगा अन्य नहीं हो सकता जान ही तुम ही तुम तुमको जानने वाला तुम ही हो जाता है घरद्वार जिसने कहा है ऐसा आता है। तो बोल रही है ब्रह्म को जो जानता हो ब्रह्म हो जाता है इसको लेकर एक भगवान यह कहा हुआ है भी जाये तबदेव चरम प्रार्वत कर्म तब, तब तक रहता है कहा कब तक यावत छी या, या, या, उसके बाद संपत् अथस, है तस्तावदेव चुनम यावन नख युक्त न विमुक्त है या वत नुक्त है जब तक या जब तक शरीर से विमुक्त नहीं होगा तब तक देर है उसको कैबल्य मुक्ति के लिए किसके लिए जीवन मुक्ति में है अभी ज्ञान है किंतु कैबल्य मुक्ति में ही अकेला होगा कैबल्य बनने के लिए केवल होने के लिए कैबल्य मुक्ति जब तक शरीर है कुछ न कुछ रहेगा उसमें व्यवहार हल्का व्यवहार रहेगा यावन्न विमुक्ष अर्था संपद से कहा है कैसे ताबदेव छो के उसके तब तक देरी है कैवल्य होने के लिए कब तक देरी है यावन्न विमुख माना शरीर से मुक्त जब तक नहीं होता अतः संपद से शरीर से मुक्त होते ही एक हो जाएगा केवल भाव अकेला हो जाएगा छो के तो इन श्रुतियों के द्वारा तुम्हारा अनुमान विरोध है यह श्रुतियां विरोध करती है तुम्हारे अनुमान को तुमने कहा था संचितादि कर्म ज्ञान अनाशयम ज्ञान के नाश नहीं होता कर्त्वाद तो हेतु है यथा प्रारूप कर्म प्रारूप कर्म ज्ञान से नाश नहीं होता तुमने कहा हुआ है किंतु इन सूर्यों के आधार पर तुम्हारे अनुमान में उपाधि लग जाएगी प्रवृत्त फलत्व रूपी उपाधि लग जाएगी यत्र ज्ञान अनाशयत्व जहां जहां ज्ञान से नाश नहीं होगा कहां देखा है प्रारूप देखा ज्ञान से नाश भोग से नाश होता है तो वहां पर क्या है प्रवृत्त फलत्व तो है फल के लिए प्रवृत्त हो रहा है फल दे रहा है किंतु यत्र यत्र कर्मत्व हेतु तो है तुम्हारे अनुमान है ना संचिता दि कर्म ज्ञान अनाश्य ज्ञान से नाश नहीं होता बोल रहे हो कर्मत्व तो का हेतु दिया हो कर्मत्वाद कर्मत बोला है यत्र इतर कर्मत्व तत्र प्रवृत्त फल तुम नास्ती जहां जहां कर्मत्व तो होगा वहां वहां प्रवृत्त फल ले रहे कहां संचा साध्य व्यापक हित साधन साध्य व्यापक दृष्टांत है साधन का व्यापक हेतु का व्यापक पक्ष है उपाधि लग जाए उसपाधि के तु है यत्वाभाष है तुम्हारा अनुमान गलत है श्रुति के द्वारा बाधित भी है ये कहना चाहते हैं सिद्धांत और ईशिका तुल सर्वकर्माण प्रदूयते ये भी शांतग्रह है तद्यथा ईशिका तुल अग्नो प्रोतः प्रदूयते मान जैसे ईशिका नाम के घास है उसके उसकी तुल भीतर में रू होती अच्छी अवस्था में निकाल दे बाद में डंडल पड़ जाएगा उसमें नदी किनारे नीचे होते हैं तो उसमें भीतर सबसे भीतर में रुई होता है वो तूल बोलते हैं उसको तो अग्नि में डाला गया जो फूल होगा इसी का कातुल अत्यंत ज्वलंत होता है वो तुरंत जल जाता भस्म हो जाता कुछ नहीं रुई डालेंगे तो कुछ बच सकता है अग्नि में डालने पर क्योंकि वह नहीं बच सकता बहुत अति ज्वलंत होता है ठीक इसी प्रकार एवं हास्य सर्वाणी करवाणी प्रदुयंत आया इसी प्रकार इसी यानी सारे के सारे कर्म नाश हो जाते हैं जल जाते हैं छांदो के में कहा हुआ है तो कहां से रहेंगे इन आए को देखने पर ये पूर्वादि ने कहा सिद्धांत ने बोला है कर्माणी कहा ब्रह्म ब्रह्मभति कहा तशतावती इत्यादि कहा और ईसिका तुलव जैसे ईसिका तुल के दृष्टांति या सांदो के में तद यथा ईसिका तुल्न प्रोतम प्रदूयते प्रदूयते कहा प्रदूयते जैसे अग्नि में डाला गया इसी का का रूई है वह नाश हो जाता है तुरंत जल जाता है भस्मा हो जाता है ठीक इस प्रकार हाँ। एवं विधि इस प्रकार एवं वह विधि इस प्रकार जाने वाले के लिए सर्वाणी कर्माणी प्रदेश शारीरिक कर जल जाते हैं ऐसा आया जाए इत्यादि श्रुति सदैव ये ये दो तीन ही श्रुति नहीं सैकोड़ो श्रुति है इस प्रकार को बोले है। जाने के लिए कर्म नाश हो जाते हैं कहने वाली श्रुति है सुर्ति उक्तो विधुष सर्व कर्मदाह इसे सारे कर्म का दाह बताया दस भू बिजायते कर्मदाह और वो दस भूय जाते बाकी से भगवान यहां बोल रहे हैं ये कहा ठीक में कहते हैं यथोक्त तो प्रकार कहा हुआ है भाष्य में माने यथोक्त तो प्रकार ने व्यक्ति कहा हुआ पूर्वोक्त तो प्रकार है पूर्वो जो बताए प्रकृति के स्वरूप का कथन और पुरुष का स्वरूप का कथन किया है उस प्रकार से कहा हुआ तो है यथोक्त प्रकार जीवे स्वराधि सर्वकल्पना अधिष्ठान यथोक्त प्रकार ये जीवे स्वराधि जीव के भी ईश्वर के भी सबके अधिष्ठान रूप से कहा उस आत्मा को किस रूप से सबका अधिष्ठान जीव के भी ईश्वर के भी मान जगत के तो है ये अधिष्ठान जीव सब यथोज तो तो प्रकार जीवेश्वरादि जो जीव जीवरादि जितने भी हैं कल्पना जितने भी कल्पना है उसका अधिष्ठान रूप से कहा हुआ है उसको क्षेत्रगम चा विमा के द्वारा ये कहना है साक्षात अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष कहा है यद साक्षात अप्रह्म साक्षात अपने वाला तब तो ब्रह्म होता है कहा हुआ है इस रूप से साक्षात्कार भाष्य में साक्षात अहम ये कहा था ना रूप जानता है से इदम से नहीं अहम जानता है हूं ऐसा जानता हो जो यथोक्ताम अविद्या अनिर्वाच्याम सर्व अनर्थ अनर्थो उपाधिभूताम यथोक्ताम अविद्याम अविद्या लक्षण बोला हुआ है भाष्य प्रकृति का अर्थ का यथोक्ताम तो पूर्व बताए गए ना यह तो अविद्या स्वरूप है वो अविद्या गुण सह व्यक्ति अर्थ है उसके कार्यों के सही जानता हो कहा हुआ है तो अविद्या मैने का अनादि ये जो अनादि है अनिर्वाच्य है सत्ये न असत्य सदस्य निर्वचन नहीं हो सकता इसका इसलिए अनि, अनिर्वचन ही कहते सदरूप से भी निर्भर नहीं हो पाएगा असद्रूप से भी नहीं हो पाएगा है नहीं कह सकते क्यों ज्ञान के उदारण नाश हो जाता है सत्व उसी को बोलते हैं त्रिकालाबादी तत्व सत्व अस्तित्व सत्व सत्य होता है तीनों काल में जिसका बाढ़ हो भूत वर्तमान भविष्य वो होता है सत्य ये अभी दिख रही है ठीक है आगे जाके नाश होना है ज्ञान के द्वारा नाश होना है तो सत्य तो वही होता है त्रिकाला बाधित तुम तो तो सत्य तुम तो, तो, तीनों काल में जिसका बाद ना हो उसको सत्य कहा जाता है उसी को बोला जाता है इसको सत शब्द अभी तक एक आत्मा को सत्य है क्योंकि तीनों काल में कभी बात नहीं होता भूत में भी आत्मा है वर्तमान में भविष्य में है उसका कभी बाद नहीं होता इसलिए वो सत्य है ये सत्य नहीं कह सकते इसको असत भी नहीं कह सकते असत्य का प्रती असत हो जैसे खरगोश का सिंह किसी को ज्ञान का विषय बना गया, मनुष्यों का सिंह ज्ञान प्रतीति नहीं हुआ ज्ञान विषय तो नहीं आता किंतु यहां अभी तक का कार्य ज्ञान के विषय हो रहा है गड़पड़ाद जाना जा रहा है अज्ञोह बोलता है हाँ मैं अज्ञानी हूं जैसे मैं धनी हूं मेरे में अज्ञान जान रहा है तो ज्ञान का विषय भी, भी हो रहा है इसलिए असत भी नहीं कर सकते सदसत उभय रूप होना संभव नहीं है सत भी हो असत भी हो ऐसा होना संभव नहीं है, कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है, या असत होगा या असत होगा इसलिए सदरूप से असत से सदसत उभय रूप से निर्वचन नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं अनिर्वचने कहते हैं निर्वचन के योग्य नहीं है अनिर्वचने कहते हैं यही है मिथ्या इसको मिथ्या बोला जाए जो अनिर्वचन होते मिथ्या मानी नहीं कर सकते हाई भी नहीं कर ऐसे पदार्थों को मिथ्या कहते हैं वही अनिर्वचीन होता है राज्यों में सर्प नहीं आए वैसे नहीं कर सकते भाई हो उसको देख करके सर्पने ये कैसे मानेंगे उसको है भी कैसे थोड़ी देर के बाद में गायब हो जाएगा कब रज्जू का ज्ञान होता सर भाई ने तो उसका जैसे सत असत सतसदय रूप से निर्वचन होता इस प्रकार अविद्या ऐसी है फिर अनिर्जु ने कहा यथोक्ताम तो अनादि अनिर्वाच्याम सर्व अनर्थ उपाधि भूताम संपूर्ण अनर्थों का उपाधि यही है सारे दुखादि जितने भी प्राप्त हो रहे हैं ना हमें इसी के कारण है जितने भी के कारण यही है संपूर्ण अनर्थों के उपाधि स्वरूप आए कौन अविद्या तो के द्वारा उसको नाश कर देना काल में रहेगा उसका स्वरूप अज्ञान से स्वरूप है इसका विद्या प्रागुप्त एकत्व एक तो गोचर है पहले जो कहा एकत्व करने वाली विद्या है क्षेत्रग्रम चाहमान विद्धि के द्वारा कहा हुआ था एकत्व तो विषय करने वाली विद्या है प्रकृति अविद्या अविद्याम जो अविद्या रूपी प्रकृति है उसको क्या होगा विद्या के द्वारा नाश हो जाता उसका का के के है उसका कहते हैं सकार्याम अभावाम आपादिताम कहते हैं कार्यों के सहित केवल अविद्या नहीं उसके कार्यों के जगत के सहित कारण जो अविद्या ज्ञान है उसको अभाव प्राप्त कराए ज्ञान के तो किस ज्ञान के द्वारा ऐके ज्ञान के द्वारा एक अविवादित्व पहुंच गया व्यक्ति उस काल में अविद्यादि नहीं रहेंगे जो व्यक्तित समझ जो जानता हो न सब हुई हो भिजाए थे फिर वो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा सर्व प्रकारण माना क्या है सर्वथा वर्तमान भाष्यकार लिख दिया सर्व प्रकार माने क्या विहित न निषि चौत्य दो प्रकार के कोई भी कर्मकर्ता हो शास्त्र विहित कर्म हो अथवा तो शास्त्र के प्रतिषिद्ध कर्म करे किंतु तो वो दोबारा जन्म नहीं होगा उसका माने शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है ये बात नहीं है प्रशंसा के लिए उस ज्ञानी की प्रशंसा के लिए ये दोनों को विवेचन करने की शक्ति जिसमें आ गई हो उस कैसे भी रहे वो निर्दोष रहेगा तो दोबारा जन्मवत होगा नहीं उसकी प्रशंसा के लिए यद्यपि वो शास्त्र के द्वारा प्रतिषिध कर्म करता नहीं क्योंकि उसका संस्कार ही नहीं हुआ जो इस प्रकार के ज्ञान होने के पूर्व स्थिति उसकी बहुत सुलझी हुई स्थिति होगी सदाचारी है वो तो दुराचार के संस्कार ही नहीं कहां से करेगा वो उसके प्रशंसा के लिए बात है सर्वथा वर्तमान विभिज कहा है पुनर्नगारो अन्य भाषा में दो आ गया ना भी जाए थे मैंने नोत्द्यते बोल दिया दोबारा नकार दे दिया या अन्य करने के लिए है अग्का है निपात सूचितम न्याय वहा कहते हैं निपात अव्यय है ना अपी अपि शब्द है निपात है अव्यय है।, है, है उसके द्वारा सूचित हुआ जो युक्ति है बताते हैं अपि शब्दात बोलते हैं अपि शब्द अव्यय है निपात है वो तो अपि शब्दात ये कहना चाहिए किम वक्तव्य सुब्र तस्त सदाचार में रहने वाला होगा तो क्या कहना जो दुराचारी भी होगा तो आगे जन्म नहीं लेगा बोल दिया सर्वथा पर तुम्हारे द्वारा और अपील लगाने से अच्छा सदाचारी हो तो कहने क्या है उसका जन्म तो नहीं होगा पक्का है कई मित्र भी न्याय बोलते नशभूयो अभिजायते इति उत्तम आक्षीपति जो नशभूयो अजाय थे शीर्षकृष्ण भगवान ने कहा भाष्य में बोल दिया भाष्यकार में भी कहा उसके ऊपर आक्षेप करता है पूर्वी शंका करता है नहीं महाराज प्रारब्ध कर्म तो नाश ज्ञान से नाश नहीं होता जैसे संचितादि को नाश नहीं आगे जन्म लेना पड़ेगा उसको क्यों नहीं न से मुझे बिजाई तो करने से थोड़ी होगा ठीक है संचितादि का फल भोगना पड़ेगा ज्ञान के पूर्व काल में किया हुआ कर्म इसी शरीर में ज्ञान से उत्तर काल में होने वाले कर्म और संचित कर्म इनको फल भोगना पड़ेगा अनंत हैं किंतु कम से कम प्रकार लेकर के तीन जन्म लेना एक एक के लिए एक एक ये तो लेना पड़ेगा उसको उसके बाद फिर नशे आए थे तब लगेगा कि पूर्वादि का ननु इत्यादि शब्द कहा हुआ है ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम पुनर्जन्म अभाव होते थे भगवान ने कहा ज्ञान की उत्पत्ति के आगे पुनर्जन्म नहीं होता बोल दिया तथापि फिर भी प्राज्ञानोत्पत्ति कृतान कर्म नाम ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व में किए गए इसी शरीर में किए गए कर्म है मान जन्म से ज्ञान तो हुआ नहीं जन्म के बाद कुछ साल के बाद होगा तब तक कर्म होता रहा वो कर्म और ज्ञान उत्तर कर्म उत्तर कालभावी नाम से और उत्तर काल में होने वाले ज्ञान उत्तर काल में होने वाले कर्म है इसी शरीर में और यानी जो अतिक्रांत के जन्म कृतानी जो अति जन्म जितने भी जन्म अनाधिकाल से जो जन्म बीते गए सभी जन्म में कर्म हुआ है जो संचित के खाते में पड़े हुए हैं तेजा इनका तीन प्रकार के कर्मों का फल वत्ता नाश होना युगता फल दिए बिना नाश करना संभव नहीं क्यों नशे भी जाए थे कहने तो नाश हो जाएंगे फल दिए अभी शरीर नहीं होना शरीर से फल भोगना था सुख दुख आदि भोगना था कर्म का फल भोगना था शरीर नहीं तो कहां से भोगेगा तो फल दिए बिना नाश होना संभव नहीं ऐसे वाक्य कहना ठीक नहीं है ये पूर्वादी कहना है जन्मदोम आवश्यक अतितान अतीत अथिता, अतीत अनेक देहेश पूर्व यही है पहले तो दो जन्म बोल दिया कौन से है ज्ञान के पूर्वकालीन कर्म ज्ञान से उत्तरकालीन कर्म को लेकर दो जन्म उसके बाद बोलते हैं फिर अतीत अनेक देश कृत कर्मण जो में किए हुए अनेक जन्म जो कर्म हुआ है संचितों में पड़े हैं वो भी नाभुक्तम छेते कर्म कल्पकोटिश तभी कहा हुआ है स्मृति में है स्मृति स्मृति है स्मृति होने से अदत्वा फलम फल दिए बिना फल न ना देकर को कर्म का नाश करना ठीक नहीं अदत्व फलम नाशात अस्थि तृतीय जन्म अदत्व फलम अदत्व अनाशा फल को दिए बिना नाश नहीं है। भी हो सकता यानी कभी संचित का भी ये तृतीय जन्म भी है एक तो इसी शरीर में ले, दो कर्म को लेकर के दो जन्म लेना होगा और एक संचित कर्म को लेकर के एक जन्म तीन जन्म अवश्य होना चाहिए उसके बाद दशभूए भिजाइए लगाना होगा कम से कम यह पूर्वादि करना है इसलिए कहा था प्राग इत्यादि शब्द कहा फलदान बिना भी कर्मनाश है फल दिए बिना भी कर्म का नाश मानने पर दोष होता है पूर्वादि बोलता है दोष बोलता है क्या कृता इत्यादि शब्द कहा भाष्य में कहा था कृतान कर्मणाम कृत्य प्रणाश हो ही नुक्ता का किया हुआ कर नाश हो जाता फल दिए बिना नाश होना कर्म किया हुआ है फल दिए बिना नाश होना ठीक नहीं है कैसे तो कहा यथा फल प्रवृत्त आरत जन्म नाम कर बना चाहिए फल में प्रवृत्त हो चुके हैं फल देने तैयार कर रहे हैं फल दे रहे हैं जो कर्म वर्तमान में जो चल रहा है तो इनके प्रारूत कर्म कहते हैं इनको इनका कर्म फल दे बना नाश नहीं होते फल पूरा करके नाश होते हैं तो संचित आदि फल देना चाहिए इसी प्रकार जैसे इस वर्तमान में जो कर्म प्रारूत भोगा जा रहा है फल देकर के नाश होगा इसका तो इसी प्रकार उनका भी फल देकर नाश पाना चाहिए पूर्वाधिका नुक्ता फलम अदत्वा कर्माशो नहीं थे था। तो फल दिए बिना नाश होना बोला था उसका अर्थ कर दिया कृप्वा किया है कर्म और फल को दिए बिना कर्म का नाश ठीक नहीं होगा न युक्त यह अर्थ करता कहा विमता पूर्वाधि अनुमान देता है जो प्रार्भ संचितादि कर्म है तीन प्रकार कर्मदानी कर्म विवादास्पद कर्म है वो कहते हैं ज्ञान से नाश हो जाता बोलना चाहते सिद्धांत कहते ज्ञान से नाश नहीं है संचिता जी का विमता विवादास्पद जो कर्म है फलम तत्व क्षीय थे फल दिए बिना उनका भी क्षीण नहीं होगा नाश नहीं होगा किन का संचिता जी का ये विमता कर्माणी ये पक्ष है संचिता जी जो तीन प्रकार के कर्म पक्ष बना देना फलम तत्व नाश नहीं होगा तो क्यों वैदिक कर्मत्वाद वैदिक शास्त्रीय कर्म है वैदिक कर्म है आरब्ध कर्म प्रार्भ कर वैदिक तत्र त्रत फलत्व अनाशक यथा प्रार्भ कर्म एक शास्त्र के द्वारा किया हुआ योग कर्म है ये फल देवन अनाश होगा प्रारंभ का तो उनका विनाश नहीं होगा इसको मानकर पूर्वाधिक यथा इत्यादि कहा है यथा फल प्रवृत्ता आरोध फल में प्रवृत्त हो गए प्रारूप कर्म प्रार्भव फल दिए बिना नाश नहीं होता इसका उसी प्रकार संचित आदि का फल दिए बिना नाश नहीं होगा फल देना माने जन्म चाहिए क्या चाहिए फल देने के लिए सुख दुख आदि फल देने के लिए जन्म चाहिए तो कम से कम तीन जन्म तो होना चाहिए तब न भी आए थे तब लगता है पहले लग नहीं सकता एक शंका यही है नाश होना ज्ञान आदि कर ज्ञान से नाश नहीं होगा किन का संचित आदि का उनका नाश नहीं होगा फलम नाशो युक्त नाश वाणी क्या ज्ञानात नाश ज्ञान से नाश नहीं होगा उनका फल दिए बिना जैसे प्रारंभित कर्म ज्ञान से नाश नहीं तो फल दिए बिना इस प्रकार उनका भी ज्ञान के बिना नाश नहीं होगा ज्ञान संचिता है ज्ञानात नाशो युक्त जो कोई शंका करे प्रारंभ कर्म है ना जो भोग रहा है ज्ञान से नाश नाशो युक्त न अनारम्भ तो करवा क्यों आरंभ नहीं हुआ जिनका फल देने में आरंभ नहीं कहो संचिता करवा युतिन अनारंभ करवाणाम ज्ञानात नाश हो न युक्त ज्ञान से नाश करना ठीक नहीं है ज्ञान से नाश करना ठीक नहीं है कहा नंबर ज्ञानात नाश हो युक्त ज्ञान से नाश करना चाहिए उनको ज्ञानात नाश युक्त ज्ञान से नाश करना चाहिए क्यों अप्र फल था वह फल वाले नहीं है फल तो नहीं दे रहे अभी तो ज्ञान से नाश हो जाएगा मानना चाहिए उनको प्रारंभ तो फल दे रहा है इसलिए ज्ञान से नाश नहीं होगा वो अभी अप्रवृत्त फल वाले हैं तो इसलिए ज्ञान से नाश हो जाएगा मानना चाहिए सिद्धांतिक सिद्धांतिका है आरंभ कर्म नाम तो जो प्रारंभ कर्म है तो प्रवृत्त फल होते हैं ना फल पर प्रवृत्त हो गया ही कर्म प्रारंभ कर्म फल देना तो आरंभ हो गया है उनका इसलिए बलवत्वाद बल ज्ञान से बलवान हो जाएगा ज्ञान होने पर भी यह रुकेगा नहीं फल देकर ही छोड़ेगा न ज्ञान आत्मिवृत्ति ज्ञान से प्रारंभ कर्म की निवृत्ति नहीं होती है ऐसा सिद्धांत कहें तो न इत्या पूर्वादि में ऐसी बात नहीं न चाह कर्मणाम विशेषवे थे कर्म को विशेष थोड़ी के प्रार्भ तो ज्ञान से नाश नहीं होता असंजित ज्ञान से नाश होते हैं क्या विशेषता उसमें कर्म तो हेतु है यहां भी है वहां भी कर्म तो बैठा हुआ है ये पूर्वादि का कहना है अज्ञान उत्थेना ज्ञान विरोधित्व विशेषात देखो भाई कर्म तो कर्म अज्ञान काल में होते है प्रारब्ध हो कर चाहे संचित कर्म हो चाहे प्राकृत कर्म हो चाहे आगामी कर्म हो अज्ञान के द्वारा उत्पन्न है कर्म अज्ञान काल में होते हैं कर्म आत्मा के ज्ञान काल में कर्म होना संभव नहीं है तो ऐक ज्ञान हो गया उस काल में तो कर्म होना संभव है अज्ञान के द्वारा कर्म तो तीनों कर्मों में अज्ञान उत्थत्व है, तो है। चाहे प्रार्भ हो संचित हो कृत हो आगामी हो यह पूर्वाजि बोल रहा है ज्ञान अज्ञान उत्थे अज्ञान के द्वारा उत्पन्न है जो कर्म ज्ञान विरोधित्व अविशेषात ज्ञान के विरोधित्व समान है अज्ञान से ज्ञान के विरोधी सभी है ज्ञान विरोधित्व अविशेषात तीनों कर्मों में ज्ञान विरोधित्व समान है जैसे प्रावृत्व में ज्ञान के विरोधी है ज्ञान होने पर भी फल दिए बिना नाश नहीं होता उसका उसी प्रकार ज्ञान विरोधित्व उनमें भी है कोई भी ज्ञान हो भी जाए तभी उनका नाश नहीं होगा जैसे प्रागृत कर्म है ज्ञान अज्ञान उत्थम तीनों कर्म जैसे प्रारब्ध अज्ञान के द्वारा उत्पन्न है अज्ञान काल में उत्पन्न है इस प्रकार असंजिताद अज्ञान, अज्ञान काल के कर्म है अज्ञान उत्थ होने से और ज्ञान से उत्पन्न होने ज्ञान के विरोधी तो अविशेषा ज्ञान के विरोधी तीनों हो जाएंगे जैसे प्रारब्ध कर्म ज्ञान के विरोधी है ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर्म फल देगा ही देगा इस प्रकार संचिता दिखि देगी फल ज्ञान के विरोधी है प्रवृत्त अप्रवृत्त फलत्म तो अनुपयुक्त जो प्रवृत्त फल और अप्रवृत्त फल कहना ठीक नहीं है आप कहते हैं ये तो प्रवृत्त फल वाला है इसलिए ज्ञान विरोधी हो जाता है संजिदा जी अप्रवृत्त फल वाले हैं ज्ञान के विरोधी नहीं है ज्ञान के द्वारा नाश हो जाते हैं बोलना ठीक नहीं है ये सिद्धांति कहे तुम ये ऐसा मानना ठीक नहीं क्यों कर्म तो ये समान अज्ञान उत्थत समान अज्ञान काल में ऐसा कर्म पूर्व कहा आगे कर्म नाम फल नाशा कर्म जो है फल दिए बिना नाश नहीं हो सकता इसमें क्या निष्पन्न हुआ पूर्वादी बोलता है तस्माद इत्यादि सोलता तो, है तस्मा त्रि प्रकाराणी कर्माणी जो तीन प्रकार के कर्म हैं कौन कौन ज्ञान पूर्व अवस्था के कर्म ज्ञान होने से पहले के कर्म ज्ञानोत्तरकाली कर्म कालीन कर्म और संचित कर्म तस्मात त्रि प्रकार कर्माणी कर्मा अभि कर्मा तीनों प्रकार के जो कर्म है वह त्रीण जन्माणि आरभ्य तीन जन्म एक एक प्रकार लेकर के एक एक जन्म कर्म तो असंख्य है वहां भी इसी शरीर में ज्ञान से पूर्व काल में न जाने कितने कर्म किया हुआ है ज्ञान के उत्तर काल में न जाने कितने कर्म करेगा या पुन्या पुण्य पुण्यादि कितना कर्म करे छोटे बड़े कर्म बहुत सारे हो जाते हैं और संचितों असंख्य कितने पड़े हुए हैं कम से कम प्रकार को लेकर के एक एक लेकर तीन जन्म तो होना चाहिए आरभ है नहीं तैयारी अथवा संघता अथवा मिल करके तीनों मिल करके एक जन्म तो तीन है कर्म तो ज्ञान नाश्य बोलते आप नहीं ज्ञान से राश नहीं होता है जैसे प्रारंभ राश है तो कर्म कैसे राष्ट्र कर्म तू सम है संगता नहीं बात मिलकर के तीनों समुदाय होकर के सर्वा सबके सब, सब मिलकर एकम जन्म आरवेत आरभरण का एक जन्म का आरभ तो जरूर करे वो कर्म एक कहना है ठीक कर्म बोले ननु कर्मणाम बाहू बहुत सिद्धांतिक शंका है भाई कर्म तो बहुत है तीन ही जन्म क्यों होना जब कर्म है बोल रहा है तो कितने कर्म है वो इसी जन्म में भी जो ज्ञान से पूर्व काल में न जाने कितने कर्म हुए ज्ञानोत्तर काल में न जाने कितने होंगे और संचित अनादि काल से कितने कर्म होंगे बहुत कर्म तो तीन जन्म क्यों जब कर्म का हिसाब करना है तो जन्म भी असंख्य बांधना पड़ेगा ऐसे सिद्धांत की ओर से कहा गया कर्मणाम बहुत कर्म बहुत वंश है फले कर्म का फल जन्म है कुतस्त्रित्व तृत्व कैसे आ गया वो जन्म क्यों ले रखा फिर फल अनेक हैं तो फिर फल अनेक होने से जन्म क्यों होती है? ज्यादा होना चाहिए जन्म भी त्रिड़ी जन्म आर कैसे बोलती है तीन जन्मों का आरंभ करके क्यों बोला ये शंका है तो पूर्व बोलता है आरंभ का जो आगे जन्म लेने वाले कर्मों का कर प्रकार तीन है कर्म तो अनेक है तो प्रकार तीन है एक ज्ञान के पूर्वभावी एक एक उत्तरभावी एक और एक सज्जित प्रकार तीन है संख्या तो अनेक है प्रकार तीन होने से तीन जन्म कहा कहना त्रिप्रका दीदी चेत ऐसा के यदि पूर्वादी बोले तीन प्रकार इसलिए हमने कहा कहे तो सिद्धार्थ से कहा अनार्धत्व एक प्रकार से। फिर तीनों के दिनों अनारो तो फल वाले हैं ना कैसे है? तो एक ही मानने से काम चलेगा तीन को मानते हो जैसे संचित अनारोध तो फल वाला है उस, उस प्रकार ज्ञान से पूर्वकाल में शरीर में कर्म अनार तो फल वाला है आगामी भी अनारूध तो फल तो एक ही कर्म मानो ना तो फिर तीनों को मिला एक ही जन्म मानो तो तीन क्यों मानना प्रकार लेकर के तीन कहा तुमने तो प्रकार है तो अनार फल वाले होने से तीनों एक ही प्रकार हो जाएगा तीन क्यों मानते हो तत् उसके बाद उत्तर में पूर्व आदि बोलते हां एक जन्म में मान सकते संगता अनिभा बोल दिया मिलकर के अथवा एक एक ही फल एक ही जन्म दे तीनों मिलकर के संगता इत्यादि कहा संगता अनिभा सर्वा एक जन्म आरंभ कहा था एक जन्म तो करें सिद्धांत बोलेंगे हाँ पूर्वाधि बोल रहा है आगे नास्तिक ज्ञान से ऐकांतिक फलसा तो कर्म तो रहेगा कर्म पर आगे सुख दुख के जन्म लेना पड़ेगा तो ज्ञान होने से न सब नशाए थे नहीं घटेगा एकांतिक फल नहीं व्यविचारी है वो क्यों ज्ञान होने पर भी आगे जन्म होने वाला सिद्ध हो गया क्या सिद्ध हो गया प्रदा जी कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ा तो ऐकांतिक फल नहीं हुआ ज्ञान का अब फल नहीं है व्यविचारी फल है कर्म आगे जन्म होना है न शुभ हुए भी जाते कहा घटा नहीं घट पाया ये पूर्वादि का कहना है उक्त कर्म पूर्वादि के बाकी और भी इस तीन प्रकार के कर्म है जो कहा गया उक्त कर्मणा जन्म अनारंभ तत्व जन्म का अनारंभ होने के प्राग उक्तम दोषम अनुवास्य तसन्न यदि जन्म अनारंभ जन्म का, का आरंभ यदि नहीं करते सजिला कर्म यदि ऐसा है सिद्धांत की ओर से तो ऐसे ही होता है तो पूर्व बोलता है थी। जन्म का अनारंभक मानेंगे आरंभक नहीं मानेगे इन कर्मों का संजित का तो प्राप्त उत्तम दो सौ पहले जो दो दिया था सर्वत अनाश्वास प्रसंग था अनुवाद से उसको अनुवाद करके तस्य तस्प्रसंग उसका अतिव्याप्ति अति होगी यहां भी अनाश्वास हो जाएगा कहना अन्यथा इत्यादि पूर्वादि का अन्यथा कृतज विनाशय किया हुआ का अनाश मान्य पर कर्म किया हुआ है संजित कर्म वह फल दिए बिना नाश ज्ञान से नाश हो गया फल दे दे पाए इसी शरीर में किया हुआ जो पूर्व के ज्ञान को पूर्व के कर्म है फल दिए बिना नाश मान्य पर ज्ञान के उत्तर काल में जो कर्म होगा अभी शरीर पाप तो हुआ नहीं कर्म होता रहेगा जीवनमूति अवस्था में तो उसके भी फल दिए बिना नाश मान्य पर स्थिति में सर्वत्र श्वास प्रसंग सर्वक्ष कर्म अविश्वास आ जाएगा तो प्रारंभ कर्म में भी अविश्वास आ जाएगा एक आना थी, ये सर्वत्र आरंभ कर्मसुअप यह सर्वत्र पद दिया आवश्कार प्रारंभ कर्म में भी विश्वास आ जाएगा फलजनक अनिश्चय अनाश्वास फलजनक निश्चय नहीं होना अनाश्वास में अविश्वास है क्या है फलजनक विश्वास तो नहीं होगा प्रारंभ कर्म में नहीं होगा विश्वास कहीं भी नहीं होगा कर्मणाम जन्म अनारंभ कर्मकांड अनाथक दोषान दूसरी बात कर्मकांड पर जितनी श्रुतियाँ हैं ना वो भी अनर्थक हो जाएगी कर्म फल नहीं दे पाएंगे तो ये पूर्वाधिक बोल रहा है कर्मणाम जन्म अनारंभ करते संचिदि कर्म जो होते हैं ज्ञानी का जन्म आरंभ नहीं करते नस्बुए भी आए थे कहा है तो स्थिति तो में क्या होगा कर्मकांड जो कंड कर्मकांड के बताने वाले वाक्य होंगे अनर्थक हो जाएंगे शास्त्र इत्यादि कहा था शास्त्र अनर्थक कर्मकांड पर श्रुतियाँ हैं ना अनर्थक हो जाएगी कर्मकांड को विषय करने वाली बोल इत्यादि, अनुरदम आयुक्तम ये वचन ठीक नहीं है कौन सा वचन जाये भगवान का कहा तो क्या हुआ वचन ठीक नहीं है युक्त संगत नहीं है नहीं भी थी थी। ये पूर्वाजी ने कहा नसि जायती ये वचन हम ये जो वचन है आयुक्त है ठीक नहीं है ये पूर्वाजी कहा आगे पूर्वादी का और शब्द है भाग्य अनारब्ध करो सत्य भी है जो अनारंभ कर्म है संचिताधि कर्म जिसने फल देना आरंभ नहीं किया है सत्य भी ज्ञान है जन्मारंभ कर तो ध्रव में फलित वहां ज्ञान होने पर भी जन्म अवश्य आरंभ करेंगे वो कौन संचितादि कर्म जैसे प्रारंभ कर्म ज्ञान होने पर भी आगे फल भोगा रहा है वही फल भगा फल भोगे जन्म देंगे वो अनारंभ कर्म राम कर्म जो है उनका सत्य भी यदि ज्ञान हो भी जाए स्थिति में भी जन्म आरोग का तम तो ध्रव्य जन्म आरोग का निश्चित होने पर फल तो फलित्व निश्चित होने पर क्या हुआ इत्यतः शब्द से पूर्वादी इत्यता इदम अयुक्तम तो उक्तम ये ठीक नहीं कहा भगवान ने नीजाए थे ज्ञानों पर आगे जन्म नहीं होगा बोल दिया एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति तो सा सर्वथा वर्तमान नीजाए थे बोला ये ठीक नहीं भाग्य संशोधन करना पड़ेगा इसका यह पूर्वादि का कहना है अवस्तम को लेकर के सहारा लेकर के सिद्धांत खंडन करते हैं अरे बाबा श्रुति में कहा हुआ है छी अंत चाष्ट कर्माणी बोला सारे कर्मनाश होते यानी विदुषा विद्वान का सब कर्मनाश होते हैं ऐसा अच्छा बोल रही है ब्रह्म वेद ब्रह्म विभव इत्यादि श्रुति है ब्रह्म को जाने वाला ब्रह्म ही होता है आगे जन्म नहीं लेगा वो मनुष्य नहीं बनेगा आगे और तस्ताब्दी कर्म यावन विभिन्न से अथ संपत्ति से शांत में उसके तब तक देरी है कव्य कैबल्य होने में अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है ज्ञान हो गया है जंतु शरीर प्राप्त नहीं हुआ क्यों ज्ञान के द्वारा प्रारंभ कर्म का नाश नहीं कर सकता वो तो भोग से नाश होना है जब तक तो भोगे भोगना है हाँ। अथक संपत्ति से प्रारंभ कर्म समाप्त पर उस परमात्मा में एक हो जाता है कैवल्य प्राप्त करता है इसी का तुल का दृष्टान दिया शांत कहते हैं इसी का तुल अवरव प्रवतः प्रदू जैसे इसी का एक घास है घास भीतर जो रुई होती है अग्नि में डाल दिया तुरंत नाश हो जाता है समाप्त तो जल जाता भस्म होता है इसी प्रकार इसी प्रकार एवं अश सर्वा कर्वाणी प्रदुहित कहा इस यानी का सारे के सारे कर्म जल जाते हैं छात्र इत्यादि सत्यतः बोला था कहा ज्ञाना अनारत कर्मदाये भगवती समृति वहाँ कहते हैं आगे इहापि आदि आएगा समय हो गया आए, है ये रखते हैं ओम पूर्ण पद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण गजते पूर्णश पूर्णमाय ओम सा